लेकिन जैसे ही विक्रांत ने अपने आगे गन्ने का खेत देखा तुरंत ही उसने अपना निर्णय ले ने लिया इस टाइम नंदू को पकड़ना भी किसी विषम परिस्थिति से कम नहीं है और विक्रांत जानता था कि ऐसा मौका बार -बार नहीं आता है इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्ट टूल के टाइम लिमिट को बढ़ाया और फिर बिना किसी देरी के उसने अदृश्य कोट को भी एक्टिवेट कर दिया इसके बाद वो गन्ने के खेत में ऊपर से उड़ने लगा लेकिन जैसे ही विक्रांत हवा में उड़ा गन्ने के कई सारे पेड़ उससे टकराने शुरू हो गए कुछ उसके रास्ते में आ रहे थे और कुछ पेड़ों की पत्तियां उसके शरीर को चीरने पर आमादा हो उठी थी ऐसे में विक्रांत ने खुद को बचाने के लिए अपने आप को सुपरमैन वाले पोज में कर लिया था और फिर आगे की तरफ फुल स्पीड ऐसी बढ़ने लगा था आखिरकार मात्र दस सेकेंड के भीतर ही वो इस गन्ने के खेत को पार करके बाहर निकल गया गन्ने के खेत से निकलने के बाद काफी दूर तक हरेक घास के मैदान दिखाई पड़ रहे थे विक्रांत को अपने फुटप्रिंट प्रिंट आइडेंटिफायर की मदद से ये पता चल रहा था कि नंदू इसी घास के मैदान की तरफ गया हुआ है घास के मैदान में विक्रांत जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इस मैदान की घास बड़ी होती जा रही थी आगे जाकर घास इतनी बड़ी हो चुकी थी की इसमें आसानी ऐसी कोई आदमी भी छुप सकता था ऐसे में इस घास के बीच में नंदू को खोजना काफी मुश्किल लग रहा था विक्रांत ने गहरी सांस ली और फिर बड़े ध्यान ऐसी घास के मैदान का निरीक्षण करता हुआ आगे बढ़ने लगा आगे जाकर अचानक से एक पक्की सड़क नजर आई और घास का मैदान खत्म हो चुका था जब विक्रांत रोड पर आया उसके बाद तो नंदू का फुटप्रिंट अचानक से गायब हो गया लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब विक्रांत को नंदू का फुटप्रिंट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे सीमेंटेड रोड पर नंदू जाता हुआ नजर आ रहा था वो अकेले ही सीमेंटेड रोड पर बढ़ा चला जा रहा था और ये रोड आगे किसी फैक्ट्री की तरफ जा रही थी इस वक्त नंदू बहुत शांत और कॉन्फिडेंट दिख रहा था न तो घबराया हुआ था और ना ही अब भागने की कोशिश कर रहा था बस वो आराम से रोड पर चलता हुआ चला जा रहा था नंदू इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता विक्रांत अभी और फिर वो वापस जमीन पर आ गया जमीन पर आने के बाद वो धीरे धीरे नंदू की तरफ बढ़ने लगा नंदू भी बहुत अलर्ट रहता था ऐसे में जैसे ही विक्रांत के स्कैट बोर्ड की आवाज उसे सुनाई पड़ी तुरंत ही उसने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया और तुरंत ही उसने विक्रांत विक्रांत को अपने पीछे आता हुआ देख लिया। जाहिर है के अचानक यहां आ जाने से नंदू बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसने देखा कि विक्रांत ने अपने हाथ में गन्ना भी ले रखा था जिसे वो डंडे की तरह इस्तेमाल करते हुए स्केटबोर्ड को चला रहा था शायद नंदू ने विक्रांत को पहचान लिया था अचानक से उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया गजब का है दिन सोचो जरा ये दीवानगी इसी टाइम विक्रांत का फोन बजना शुरू हो गया और उसका रिंगटोन वाकई में इस जगह के मौसम से बिल्कुल मैच कर रहा था रोड के इस तरफ हरे घास का दूर तक फैला हुआ मैदान और चारों तरफ हरियाली उसने फोन निकालकर चेक किया तो पता चला कि ये इंस्पेक्टर की कॉल थी विक्रांत जानता था कि वो उसके पास सिचुएशन जानने के लिए कॉल कर रहा है लेकिन विक्रांत इस वक्त काफी क्रिटिकल कंडीशन में था नंदू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जल्द ही वो नंदू को पकड़ने वाला था ऐसे में इस समय उठाने के लिए नहीं था। ने फोन देखकर बेहद करीब पहुंच गया कुछ ही पल में वो नंदू से भिड़ने वाला था बैकग्राउंड में उसका रिंग टोन लगातार बसता जा रहा था जैसे विक्रांत नंदू के ऊपर अटैक करने वाला था की उसने दौड़ना बंद कर दिया और फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम जीत के मैं थक गया <laughs> थक गया अब मैं मैं नहीं भाग सकता फिर उसने बुरी तरह से हांफते हुए विक्रांत के आगे अपना दोनों हाथ फैला दिया ताकि वो उसमें हथकड़ी पहना सके विक्रांत तो सोच ही रहा था कि नंदू को पकड़ने के लिए उसके साथ जबरदस्त फाइट करनी पड़ेगी लेकिन नंदू को इतनी आसानी से सरेंडर करता देख उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वो अवाक होकर कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया विक्रांत को यू अवाक खड़ा देकर नंदू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा चिंता मत करो मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ सरेंडर कर रहा हूँ मैं कोई भी काम दिमाग से करता हूँ बहुत देर से दौड़ रहा हूँ जानता हूँ कि ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता भागने में कोई फायदा भी नहीं है इसलिए सरेंडर कर रहा हूँ लेकिन ये बताओ तुम साले हो कौन कोई जादूगर हो क्या या दूसरी दुनिया से आए हो कभी गायब हो जाते हो तो कभी उड़ने लगते हो करते कैसे हो ये सब नंदू ने विक्रांत को देकर आश्चर्य ऐसी भरे लहजे में सवाल किया विक्रांत अभी भी उसके आगे मूर्ति बनकर खड़ा था उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था इसी टाइम उसे ये भी याद आया कि उसके पास तो हथकड़ी है ही नहीं अब भला वो कैसे नंदू को अरेस्ट करे हालांकि नंदू को ये बात पता नहीं थी वो विक्रांत के आगे अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत इंतजार किस चीज का कर रहा है तुम इंतजार किसका कर रहे हो तुम पुलिस वाले ही हो नंदू ने अपनी भॉए टेडी करते हुए विक्रांत से सवाल किया गजब का है दिन सोचो जरा अचानक फिर से विक्रांत का फोन बज उठा और इस बार ये कॉल रूही की थी जाहिर है की वो विक्रांत का हाल जानने के लिए उसके पास कॉल कर रही थी लेकिन अभी विक्रांत कॉल अटेंड नहीं करना चाहता था ऐसे में उसने फोन के रेड बटन को दबाकर उसके कॉल को डिसकनेक्ट कर दिया तभी अचानक से उसके हाथ पर एक जोरदार झटका लगा और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा विक्रांत अबाक होकर नंदू की तरफ देखने लगा लेकिन नंदू उससे ज्यादा हैरत में नजर आ रहा था उसने अपने हाथ में एक स्टेन गन ले रखा था जो उसने मौका देखते ही निकाला था अब विक्रांत को समझ में आया की अभी उसे जो झटका लगा था वो नंदू के अटैक की वजह ऐसी लगा था उसने विक्रांत के ऊपर स्टेन गन से हमला किया था वो इस गन से विक्रांत की बॉडी पर अटैक करना चाहता था लेकिन गलती से उसका निशाना विक्रांत के हाथ पर लग गया था और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरा था तंतु को ये देखकर काफी हैरानी हो रही थी कि विक्रांत के ऊपर स्टेन गन का अटैक का कोई असर नहीं हुआ जबकि स्टेन गन एक तरह के इलेक्ट्रिक गन होती है और इसका इस्तेमाल किसी को अगर कुछ पल के लिए बेहोश करना हो तब किया जाता है इस गन को चलाने से इसमें से एक तार निकलता है और उस तार के आगे एक कील चीज लगी होती है और जब ये कील किसी की बॉडी में घुसता है तो फिर उसे बिजली का एक झटका सा लगता है और वो तकरीबन दस सेकेंड के लिए बेहूद सा हो जाता है जब नंदू ने देखा कि विक्रांत के ऊपर स्टेनगन का कोई असर नहीं हुआ तो वो फिर ये देखकर नंदू के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था जबकि विक्रांत काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था उसने गुस्से से तमतमाते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बांध लिया था अब जाकर विक्रांत को ये भी पता चल चुका था की सिगरेट ट्रक के ड्राइवर को नंदू ने स्टेनगन ऐसी मारकर बेहोश किया था और अब ये कमीना अपने पास गन रखकर सरेंडर करने की बात कर रहा था सच में ये बहुत शातिर आदमी है और दूसरी चीज विक्रांत के ऊपर स्टेनगन का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विक्रांत के पास ऑटो लाइटिंग कंडक्टर डिवाइस मौजूद थी जो किसी भी तरह के बिजली के झटके को निष्क्रय कर देता है हालांकि स्टेनगन का वायर अभी भी उसके हाथ में चिपका हुआ था विक्रांत अभी नंदू को गुस्से से, से देख ही रहा था और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था की नंदू ने अपना स्टैंड तुरंत नीचे फेंक दिया और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया